तो अरे फोबू जी का जी आया है तो जी का हैं। तीन बार हरे कृष्णा के और आप लोग सब पहली बार आया हैं तो आप हम लोग काम करते हैं तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे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 हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय चक्षगुरव श्री चैतन्य मनो भूतले स्वयं रूपा ददादा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पे गोपेश गोपि का कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभु देवी प्रणामामि हरि प्रिवा कलपत रूप कृपा सिंधु पतिता पावने भ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निंदी अदागर श्रीवासदी गौर भक्त भक्तवृंद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 अपने एक स्तोत्र में कहते हैं भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जललव कनिका पिता तो वो जोर देकर इस बात को समझाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवत गीता को समझना या भगवत गीता के बारे में एक व्यक्ति को जानना तो कहते भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता तो भगवद गीता का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी स्टडी कर लेता है या अध्ययन कर लेता है या फिर अपने लाइफ में थोड़ा सा भी गंगा का जल का पान कर लेता है गंगा के जल को पी लेता है या फिर वो कहते हैं या भगवान जो कृष्ण है उनकी थोड़ी सी से भी सेवा करता है अपने जीवन में तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा यमराज नहीं करते कौन नहीं करते हैं? यमराज नहीं करते हैं तो इसलिए भगवत गीता कई बार हम सोचते हैं कि अभी क्या आवश्यकता है मेरे जीवन में ये तो रिटायरमेंट के बाद कई प्रोग्राम हैं भगवत गीता पढ़ना वृंदावन का विजिट करना भगवान की पूजा अर्चना करना भगवान के बारे में सुनना अभी अभी नहीं अभी मुझे लाइफ को एंजॉय करने दो क्या करने दो इंजॉय करने दो अभी ये टाइम नहीं है भगवान के बारे में बात करने के लिए भगवान के बारे में सुनने के लिए भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए तो हम सारे सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब बूढ़े व्यक्ति के लिए सारे कार्य है अभी मेरे लिए नहीं है तो इस प्रकार से व्यक्ति भारत में भी इस प्रकार की गलत धारणा को धारण करके आ, अपना जीवन यापन करता है और भगवदगीता से वो व्यक्ति दूर रहता है तो इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता कोई व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है आ, ये कि भगवदगीता को समझना कब से शुरू करना चाहिए शास्त्र कहते कौमारम आचरत प्राग्या भागवता कुमार अवस्था से ही आयु के पांच साल से ही व्यक्ति को भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए भगवान के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए तो भगवदगीता एक ऐसा ग्रंथ है जो अर्जुन के जीवन में समस्या का पहाड़ आया तो भगवान ने एक ऐसा गीत गाया गीत का मतलब है सॉन्ग तो एक ऐसा सॉन्ग गाया जिस सॉन्ग में जीवन के सारे प्रश्नों की क्या है उत्तर है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवद गीता में भगवान सात 700 श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन की जो मूलभूत शिक्षा है वो प्रदान करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है या ऐसी समस्या जिसका समाधान हमें भगवत गीता गीता से से प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवत गीता उस प्रकार से है उसमें जो सात सौ श्लोका है जिस प्रकार से हम हारमोनियम में हा, सात सोरो को इस्तेमाल करते हैं और उससे हजारों ट्यून्स बनाते रहते हैं तो उसी प्रकार से भगवदगीता सारे समस्याओं को समस्याओं का जो सार है समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वह हमें प्रदान करती हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि भगवान की ये जो शिक्षा है जिसको हम अपने जीवन में समझना नहीं चाहते अपने जीवन में जानना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि ये तो बूढ़ा हो जाऊंगा तब ये सारे कार्य किए जा सकते हैं तो भगवद गीता रिटायरमेंट के बाद का कार्यक्रम नहीं है बल्कि भगवदगीता हमें डायनामिक लाइफ कैसे झगड़े या या हो सकते हैं हम भारत में हम देखते है कि लोग सोचते हैं कि घर में ये ग्रंथ रखेंगे तो क्या होगा लड़ाई झगड़े होंगे समस्या एक खड़ी हो जाएंगी इसलिए लोग दूर भागते हैं या इससे दूर जाते हैं जैसे में मुंबई में एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हाँ कर रहा था रेलवे स्टेशन में में हम गए थे थे तो वहाँ जब भगवत बाट, बाट रहे थे, तो जब रहे एक एक एक युवक सामने आया व्यक्ति उसके हाथ देने का प्रयास किया तो इतना जोर से भागा कि जैसे उसके हाथ में कोई कोबरा रख रहा है इतना तेजी से वो दूर दूर भाग रहा था तो इस प्रकार से हम सोचते है दूसरी एक गलत धारणा क्या है कि हम सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है या स्पिरिचुअलिटी है उसको स्वीकार करने से हमें कुछ त्यागना पड़ेगा हमें भय रहता है कि वैराग्य ना आ जाए या किसी चीजों को हमें छोड़ना ना पड़े इसलिए हम भगवत गीता को या भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हर एक व्यक्ति को भय लगा रहता है कि मेरे जीवन से कुछ ना कुछ चला ना जाए हम अपने जीवन में हर चीज को बनाए रखना चाहते हैं अपने साथ लेकिन शास्त्र कहते कि नहीं जो भी व्यक्ति इस जगत में जन्म लिया है उसके पास भय हमेशा है कौन सा भय है आ, रूपे जलाया भयम शास्त्र कहते कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो वो हमेशा डरता रहता है कि बुढ़ापा ना आ जाए मुझे क्या ना आ जाए मेरे बाल सफेद है वो काले ना हो जाए इतने सारे कॉस्मेटिक्स और इतनी सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं कि हर एक व्यक्ति में भयभीत है इवन कोई व्यक्ति सोचता है कि स्पिरिचुअलिटी को भगवद गीता की शिक्षाओं को समझूंगा भगवान की सेवाओं में लगूंगा तो मेरे अपनों से मैं दूर ना हो जाऊंगा जैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शीला प्रभु पा जो इसका फाउंडर आचार्य हैं, उनके गुरु थे तो एक छोटी सी स्टोरी बताया करते थे कि वो कहते थे कि एक बार एक फैमिली में जो में जो पति पति पत्नी थे, उनमें से है, वो निरंतर टेम्पल जाया करता था भगवान की सेवा करता था और हरे कृष्ण मंत्र का जब भी करने लगा था तो उनकी पत्नी को भय लगा कि मेरा पति क्या ना हो जाए एक दिन उसे परमानेंटली दूर ना चला जाए तो उसके हृदय में हमेशा फियर या डर था और विशेष रूप से वो सोचते थे कि ये जो कृष्ण के भगवान के भक्त है इनके कारण ही मेरा जो पति है वो मंदिर जा रहा है भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त कर रहा है भगवत गीता को पढ़ रहा है तो उन, उन्होंने सोचा कि सारे कारणों की जड़ कौन है ये भक्त लोग हैं इनको दूर भगाएंगे तो फिर मेरा पति का जीवन सही हो सकता है तो एक बार जब वो अकेले घर में थे और उसका पति ऑफिस चला गया था तो उस समय कुछ साधु लोग कुछ भक्त लोग उनके घर में आते हैं और वो पूछते हैं कि वो घर में वो प्रभु जी है क्या तो पत्नी कहती है अभी अभी ऑफिस गए हैं आने का समय उनको एक घंटा लगेगा या दो घंटे लगेंगे तो आप बैठिए आप पानी वगैरह लीजिए तो वो समय उस लेडी ने क्या किया अपनी किचन में चली गई हर किचन से जो चिमटा होता है चपाती को आप उल्टा देना चिमटा उसको ले लिया और वो लाकर जो सोफा सेट है उसके नीचे रखने लगी तो साधुओं ने पूछा कि माताजी आप क्या कर रही है, इसको छुपा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इसलिए छुपा रही हूं क्योंकि मेरे पति जब ऑफिस से आते हैं और वो किसी साधु को देखते हैं तो तुरंत चिमटा मांगते हैं और गैस के ऊपर उसको गर्म करते हैं और गरम करके क्या करते हैं साधु जो घर में आते हैं उसकी नाक पकड़ते हैं इन साधुओं को लगा और उन्होंने कहा कि अभी मेरे पति का आने का समय हो गया है तो साधु लोगों को लगा कि यहाँ से भागना उचित है यहाँ घर में रहना अच्छा नहीं है तो वो साधु लोग भाग गए और जैसे जा रहे थे घर से बाहर थोड़ा आ तो ये अपनी कार लेकर घर में एंट्री करता है वो आके पूछता है कि कौन आए थे तो पत्नी ने कहा कि साधु आए थे फिर वो क्या क्या काम लेकर आए थे उन्होंने कहा ये साधु लोग आकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उनके पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं है मांगने के अलावा तो पति ने पूछा क्या मांग रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किचन में जो चपाती सेकने के लिए जो चिमटा यूज करती हूँ उसको मांग रहे थे तो पति ने कहा इतनी छोटी सी चीज नहीं दे सकती आप भक्तों को उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज तुम्हारे जीवन से तो नहीं मांगी छोटा सा एक चिमटा मांगा है उसको तुम दे क्यों नहीं दे सकती उन्होंने तो कहा नहीं नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि चिमटा कहा रखा है तो उसने वो सोफा सेट के नीचे से दिया और ये जो व्यक्ति था इसने चिमटा हाथ में लिया और वो देने के लिए किसके पीछे भागा किसके पीछे भागा साधुओं के पीछे भागा वो साधु लोग जब देखा कि ये व्यक्ति चिमटा लेके भाग रहा है वो और डर के मारे आगे भाग रहे थे कि ये शायद हमारी गर्म करके नाक ना पकड़े तो मतलब पत्नी को हमेशा भय था क्या डर था क्या फियर था कि मेरा जो पति है वो मुझसे दूर ना चला जाए तो इस संसार में आध्यात्म को या स्पिरिचुअलिटी को स्वीकार करने का करते हैं तो हम कई प्रकार के बहाने ढूंढते हैं एक तो है कि हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद का प्रोग्राम है बुढ़ापा आएगा तब हम ये कार्य करेंगे बुढ़ापा आएगा तो आंखों को देखने की आंखों की देखने की शक्ति खत्म हो जाती है कानों से सुना नहीं जाता पाव से चला नहीं जाता हाँ और प्रवचन के लिए बैठने के लिए हम सरलता से बैठ नहीं सकते तो हम सोचते हैं कि यह कार्य बुढ़ापे में किए जा सकते हैं लेकिन नहीं शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही हमें पता चले कि भगवान की जो भक्ति है वो जीवन का सर्वोत्तम अंग है तुरंत हमें कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जब इंडिया में थे तो वो अलग अलग भारतीयों के पास जाते थे और उनको कहते थे कि आप भारत भूमि में आपने जन्म लिया है आप भारतवासी हो और भारतवासियों का सर्वोत्तम धन क्या है वेल्थ क्या है भगवान की जो भक्ति है, आ, है। तो लोग सोचते थे, जब प्रभुपाद उनके पास जाते थे तो लोग कहते थे कि ये हमारे पास टाइम नहीं है स्वामी जी आप हमें डिस्टर्ब नहीं करो हमारे पास समय नहीं है तो प्रभु पाद ने एक आर्टिकल लिखा आ, एक आर्टिकल लिखा उसका नाम रखा उन्होंने कि मॉडर्न एज के डिजीज है नो टाइम हाँ कि आजकल का बीमारी क्या है सबसे बड़ा बीमारी टाइम नहीं है व्यक्ति को खुद का जीने के लिए खुद के पास गए लोग मरने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास किसी को कुछ कहो वो कहते आजकल मरने के लिए भी टाइम नहीं है तो मत इतनी बड़ी समस्या है तो प्रभुपात जब लोगों को अप्रोच करते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं है और वैसे हम गंभीरता से सोचे तो हम सबके पास टाइम नहीं है क्योंकि टाइम भगवान कहते हो। कि कृष्ण अर्जुन मैं टाइम हो भगवान कहते मैं कौन हूं टाइम हो और ये जो महाभारत का जो वार हो रहा है जो युद्ध हो रहा है उसमें मैं आया हूँ और सारे आ, लोगों को लोगों का विनाश करने वाला हो तो टाइम का कार्य क्या होता है विनाश करना तो हमारे पास टाइम नहीं है जीवित रहने के लिए मृत्यु हमारे सामने है लेकिन हर समय हम सोचते हैं कि मैं एक दिन सुखी हो जाऊंगा ह जीवन में हम एक चीज की तलाश कर रहे हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या ढूंढ रहे अपने लाइफ में सुख खुशियां ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें प्राप्त हो रही है नहीं जैसे प्रभुपात कहा करते थे कि एक धोबी था उस धोबी के पास एक गधा होता था और वो गधे के ऊपर बहुत सारा बोझा डालता था और गधे के आगे गधे के आगे आग के आगे एक स्टिक लटकाता था ऐसे और स्टिक के सामने हरी हरी गाजर नहीं हरी हरी घास और गाजर लटकाता था तो गधे को लगता था कि बस अभी थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा हरी घास और गाजर खाने को मिलेगी नहीं नहीं, नहीं और थोड़ा आगे जाऊंगा तो मुझे गाजर और हरी घास खाने को मिलेगी तो लेकिन उसके साथ क्या क्या चल रहा था गाजर और हरी घास उसके साथ आगे आगे बढ़ रही थी तो हम अपनी लाइफ को यदि थोड़ा सा विचार करते हैं और सोचते हैं तो हमारी हालत उस के बात ही ग हम भी अपने जीवन में सोचते हैं कि बस छह महीने के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना वो सेटल्ड हो जाएंगे तो मेरे जीवन में खुशियां खुशियां आएगी आ, उनके पोते मतलब तो बच्चों के बच्चे भी सेटल्ड होंगे तो मैं आनंदित होंगे तो मतलब हम ड्रीम देख रहे हैं आ, वो कहते ना हम होंगे कामयाब एक दिन मेरे लाइफ में एक दिन आने वाला है आ? तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धायावत ग्रहित वंडम तथा न मुंशती आशा पिंडम तो एक सुंदर एनोलॉजी देते हुए शास्त्र कहते हैं कि कब तक व्यक्ति सुखी होने का स्वप्न देखता है कब तक देखता है शास्त्र कहते अंगम गलितम अंगम गलित ये बॉडी जब हम यंग होते हैं तो बहुत सुंदर होता है है कि नहीं? लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है कौन व्यक्ति है हाथ खड़ा कीजिए कि मैं बुढ़ा होना चाहता हूं कोई व्यक्ति है या? कोई व्यक्ति है कि मैं बीमार होना चाहता हूं तो शास्त्र कहते अंगम गलितम मतलब ये शरीर जब युवा होता है तो बहुत फ्रेश है फ्रेश फ्लावर के भांति है लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तो ये शरीर गलने लगता है उसकी जो स्किन है ढीली होने लगती है सुंदरता खत्म होने लगती है अंगम गलितम पलितम मुंडम, और ये जो सर, जिसमें गलित युवावस्था में इतने सारे बाल हैं, लेकिन बुढ़ा पाने से सारे बाल उड़ने लगते हैं अपने आप अप हेड हो जाता है हा? आप तैयार नहीं हो तो नेचर हमारा हेड करती है नेचुरली तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम और जो हमारे मुंह है जिसमें इतने सारे दांत है कितने दांत होते हैं थर्टी लेकिन बुढ़ापा आता है तो सारे दांत अपने आप निकलना बाहर जाना शुरू करते हैं कोई आप अपने हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है देखो बुढ़ापे का लाइफ वैसे ही है बच्चे पेरेंट्स को कहा भेज देते हैं ओल्ड एज होम में तो ये सारी चीजें हमसे दूर होने लगती है ये बाल जिसको हम बारंबार आने में संवारते रहते हैं वो भी क्या करते हैं हमसे दूर भागते हैं ये स्किन हमसे दूर भागने लगता है मुंह के जो दांत है वो भी हमसे दूर भाग रहे हैं दशना विहिम जातम तुण्डम वृद्धायावत् यावत दण्डम वंडम और जो वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति दंडे का सहारा लेता है इसलिए शास्त्र कहते लेकिन एक चीज उसके हृदय से जाती नहीं है और वो क्या है तथापि ना मुशती फिर भी उसके हृदय से एक चीज निकलती नहीं है और वो है आशा पिंडम होप क्या होप है एक दिन मैं सुखी होऊंगा शास्त्रों में एक अमेजिंग उदाहरण आता है वो कहते हैं कि एक दिल्ली में एक बहुत बड़े शॉप में एक लाला जी लालाजी मीन्स बिजनेस बिजनेसमैन होता है ना वो हमेशा अपने काउंटर में बैठा रहता है तो एक व्यक्ति बहुत बुरा हो गया फिर भी अपना जो काउंटर है कैश काउंटर उस पर ही बैठा रहता था मुंह में पान छबाया करता था और वहां ही बैठा रहता था तो एक उसके चार बेटे थे जो बिजनेस संभाल रहे थे शॉप आदि तो एक दिन एक साधु घूमते घूमते वहां आ गए शॉप में आ गए और साधु का जीवन क्या है ट्रैवलिंग करना किसके लिए अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए परता पर रता का मतलब है कि जो सेंटली पर्सनैलिटीज है वो ट्रेवल करते हैं दूसरों के लिए और उनका जीवन सुखमय है क्योंकि जितना हम हम अपने अपने लिए जीते हैं उतना ही अधिक जीवन में अनसेटिस्फाइड रहते हैं उतने अधिक हम दुखी होते हैं जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो हम अनुभव करते हैं अत्यधिक आनंद सुख या शांति का इसलिए तो देखो सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं ना छोटे छोटे फैमिलीज हर कोई किसी को टॉलरेट नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं करना चाहता है इस संसार में चाहता फैमिली मेंबर्स को हम टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इस प्रकार से वो साधु जब घूमते घूमते आए तो उन बेटों ने कहा हमारे जो फादर है वो अभी बहुत ओल्ड हो गए है अभी तो इनको कुछ भक्ति वक्ति करनी चाहिए मंदिर आदि जाना चाहिए पूजा आदि करनी चाहिए कितना तो बेटो ने कहा कि आप प्लीज इनको अपने साथ ले जाइए तो उनके पिता तो तैयार नहीं थे घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो पिता तैयार हो गए साधु ने कहा चलिए मैं आपको ले चलता हूं तो वह साधु उनको ले जाते हैं अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करते हैं श्रीरंगम जाते हैं मदुराई जाते हैं वृंदावन जाते हैं जगन्नाथपुरी रामेश्वरम बद्रीनाथ द्वारका पंडरपुर सब भारत के तीर्थों में भ्रमण करते हैं तो भ्रमण करते करते वो सब लोग वो दोनों उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है जिनको मैं अपने साथ लेके जा रहा उन साधु ने सोचा उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है वो जैसे के तैसा ही है एज इट इज तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है परेशान होकर उन्होंने वापस उन बेटों के पास उनको रखा कि इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता मैं इनका भी अपने साथ नहीं ले जा सकता तो बेटों ने कहा नहीं नहीं स्वामी जी प्लीज आप इनको अपने साथ ले जाइए तो साधु ने कहा जाता हूँ तो जब ये गए और फाइनली लास्ट विजिट उनका काशी था कौन सा वाराणसी हाँ, काशी में गए तो वहां काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और साधु ने कहा चलो हम गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं तो जैसे वो गंगा स्नान करने के लिए गए तो देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ था उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो सोच वो बोल बोल रहा था धीरे धीरे कि मैंने अपना जीवन हाँ, गवा दिया व्यस्त किया व्यर्थ गवा दिया तो साधु इतना आनंदित हुआ उसने कहा अरे आज आज मैंने एक व्यक्ति के हृदय को चेंज किया है है आज एक एक व्यक्ति का जो फेथ वो भगवान में बढ़ गया है तो साधु बहुत खुश हो गए थे साधु ने पूछा बताइए आप क्यों इतना रो रहे हो क्यों इतना कह रहे हो कि आप कि मेरा जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया तो वहां से जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे गंगा के घाट में तो वहां सामने ही उन्होंने स्मशान भूमि को देखा था जब कई सारे डेथ बॉडीज जल रहे थे तो इस व्यक्ति ने कहा ये जो बूढ़ा व्यक्ति था उन्होंने कहा कि मुझे यदि पहले पता होता हाँ कि जो ऊड़ है लक्कड़ का इतना अच्छा बिजनेस है तो मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता तो मतलब घूम घूम के इतना सब कुछ हो गया फिर भी जो होप है क्या हो पाए उसके हृदय में भौतिक जीवन में सुखी होना हमारी स्थिति वैसे ही है हम भी एक प्रकार से देखते हैं कि हर स्थिति हर सिचुएशन में हम इस भौतिक जगत में सुखी होने की कामना कर रहे हैं सुख अनुभव करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं है लेकिन शास्त्र कहते हैं माम प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम महात्म नहा संसिदि परमाम अर्जुन जो भगवदगीता को सुन रहे थे तो भगवान अर्जुन के माध्यम हम से हमसे बोल रहे हैं जैसे माइक के माध्यम से मैं आपसे बोल रहा हूँ तो भगवान क्या करते हैं हमें सिखाने के लिए अर्जुन का इस्तेमाल करते हैं अर्जुन को भगवदगीता की आवश्यकता नहीं थी जैसे घर में सास होती है और बहू होती हैं और बेटी भी होती हैं तो जब नई नई बहू घर में आती है तो सास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं पास करती किसके माध्यम से उसको सिखाती है? अपने बेटी के बेटी को कुछ टेढ़ा बोलेगी तो बहू बहुत समझ जाएगी किसको बोला जा रहा है मुझे बोला जा रहा है तो उसी प्रकार से भगवान अपने जो भक्त है डिवोटीज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनके माध्यम से शिक्षा हमें प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान के महान भक्त थे जिनको भगवान माध्यम बनाते हैं निमित्त बनाते हैं और उनके माध्यम से भगवान हमें ये जो शिक्षा है भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमें प्रदान करते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें भगवत गीता की जो शिक्षा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और भगवान अर्जुन के माध्यम से बताते हैं कि माम प्रत्यय पुनर्जन्मा दुखालय शाश्वतम हे अर्जुन कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है तो पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं ग्रहण करता क्योंकि हमें जानना चाहिए कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूं हा? मैं आध्यात्मिक आत्मा हूं भगवान कहते हैं वांशो जीवलोके जीव, जीव भूता सनातना हे अर्जुन ये तुम क्या हो एक आध्यात्मिक आत्मा हो स्पिरिट सोल हो और तुम मेरे शाश्वत अंश हो लेकिन मन इंद्रियाने प्रकृति और इंद्रियों के साथ संघर्ष के कारण आप इस भौतिक जगत में कष्ट अनुभव कर रहे हो तो भगवत भक्ति क्या है कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा अपने शरीर और मन के द्वारा जब भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं तो उसको भगवत भक्ति कहा गया है और तब वास्तव में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद या सुख की अनुभूति कर पाता है और इस दुख में जगत से सरलता से वो बाहर निकल सकता है और नित्य सुख की अनुभूति कर सकता है इसलिए कृष्ण कहते हैं नापनुवंती महात्मा संसिधि परमाम गे अर्जुन मुझे पहले भी कई सारे महात्माओं ने प्राप्त किया है और जीवन का ये वास्तविक परफेक्शन है हम अपने जीवन में सदैव दो आशाओं को लेकर जीवित रहते हैं एक तो है धन प्राप्त करने की आशा और दूसरा है इस संसार में जीवित रहने की आशा कि मुझे जीवित रहना है मुझे मरना नहीं है हाँ शास्त्रों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति सबसे अधिक किससे प्रेम करता है तो अपने शरीर से सर्वाधिक प्रेम करता है किससे प्रेम करता है अपने बॉडी से एक बार बीरबल और जो अकबर थे अकबर ने प्रश्न पूछा है बिरबल आप बताओ संसार में सबसे अधिक प्रेम कौन किससे करता है तो उन्होंने कहा सेम चीज़ है जो शास्त्रों में है उन्होंने कहा व्यक्ति अपने बॉडी से अधिक प्रेम करता है कोई मरना नहीं चाहता और उससे हम बचना चाहते हैं जैसे एक बार एक व्यक्ति को पता चला की यमराज उनको लेने के लिए आ रहे हैं उनको ले जाने के लिए संसार से आ रहे हैं तो उसने क्या किया अपने घर में अपने जैसे बहुत सारे स्टैचू बनाए क्या बनाए स्टैचूज मतलब मृत्यु से हर कोई बचना चाहता है आ, अपने आप को सेफ रखना चाहता है तो उस व्यक्ति ने स्टैचूज बनाए और बहुत सारे स्टैचूज घर भर दिया और जिस मुद्रा में स्टैच्यूस खड़े थे एक व्यक्ति भी उन स्टैच्यूस के बीच में खड़ा हो गया और यमदूत आते हैं यमदूत आते हैं देखते कि ये क्या है हम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं यहाँ तो सेम स्टाइल से वही व्यक्ति है तो उन्होंने एक छोटा सा तिनका लिया घास का और वो, वो एक स्टैच्यू के कान में डाला यहां से डाला तो वो यहां से निकल रहा था तो एक यमदूत कहता है कि अमेजिंग क्या शिल्प कला है कि एक कान से तीन का डालो तो दूसरे कान से निकल रहा है कौन है वो हाँ, व्यक्ति जिसने ये स्टैचू बनाया होगा तो उनमें से एक व्यक्ति जिसने बनाया था और वो व्यक्ति जिसको लेने आए थे वो उस मुद्रा में था उसने क्या कहा मैं हूँ मैं हूँ मैंने ही बनाया है तो उसको सरलता से यमदूताज ले जाते हैं तो मतलब हम इस संसार में जितना भी प्रयास करें हाँ मृत्यु से बचने के लिए वो हम वो हमसे उससे हम दूर नहीं भाग सकते हाँ और एक उदाहरण कहते हैं कि एक बार यमराज वैसे ही ढूंढ रहे थे व्यक्ति को क्योंकि यमराज यम्रा, यमराज का कार्य क्या है जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति से दूर है भगवत भक्ति से रहित है उनको क्या करना अपने पास ले जाना और उनको दंडित करना तो वो एक लंबा लिस्ट लेकर चलते हैं और वो 24 आवर्स उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं 24 24 और वो घंटे कार्य करते हैं और किसी को भी कहा से भी वो ले जा सकते हैं तो एक व्यक्ति का और सुबह निकलते तो पूरा एक लिस्ट लेकर निकलते हैं वो लिस्ट लेकर जब वो आते हैं तो सारे लोगों के अलग अलग लोगों के नाम उसमें वो रखते हैं और वो लिस्ट लेकर जब पहुंचे एक व्यक्ति के घर और उन्होंने स्वागत किया कि आइए आइए यमराज जी आपका आगमन हो रहा है आपका हम स्वागत करते अपने घर में तो उस व्यक्ति ने सोचा ये यमराज को उन्होंने अच्छा आसन दिया बैठने के लिए चेयर और फिर उनके लिए चाय बनाकर लेके आया क्या बनाकर ले आया चाय उन्होंने कहा हे hey यमराज आप बहुत थके हुए लग रहे हो आपको कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है क्या तो उन्होंने कहा अरे ये पहली बार कोई व्यक्ति है जो मुझे इतना केयर कर रहा है अफेक्शन लव एंड केयर इस संसार में हम हमेशा दो चीजें ढूंढते हैं अपने लाइफ में कोई मेरी केयर करे और कोई मुझसे प्रेम करे और मैं किसी से प्रेम करूं, तो इस प्रकार से यमराज को लगा कि मैं इतना थका रहता हूं कोई मुझे पूछता तक नहीं है हाँ तो ये पहला व्यक्ति है जो मुझे कुछ आ? मेरी सेवा करना चाहता है तो वो व्यक्ति अंदर गया और उसने और और और एक चाय का बनाया होगा उसमें उन्होंने बहुत सारी नींद आने की डाल दी पीकर क्या हो गए वहां? सो गए सो ज के पास वो लिस्ट था उसको लिस्ट में अपना नाम कहा लिखना देखा कि सबसे पहले लिस्ट में ऊपर किसका नाम था उसी का ही था तो उन्होंने वो जो लिस्ट निकाली और नया लिस्ट बनाया घर में कंप्यूटर था प्रिंटर था सब कुछ था स्कैन करने की फैसिलिटी भी थी सारा कोई डाउट ना आए यमराज को उठेंगे तो उन्होंने वैसे टाइप किया जो ऊपर का अपना नाम था उसको कहा डाला नीचे और फिर यमराज कुछ घंटे के बाद उठे और उन्होंने कहा लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी नींद आई शास्त्र कहते सुखी व्यक्ति कौन है जिसको अच्छी नींद आती है जो टूटती नहीं डीप स्लीप अभी स्लिप ही नहीं आती तो डीप कहा होगी हाँ तो यमराज खुशी के बारे उड़ गए और उन्होंने कहा तुम्हें मुझे इतना खुशी दी है तो इसलिए मैं क्या करूँगा ये जो लिस्ट है पहले सोच रहा था ऊपर से शुरू करता हूं <laughs> <laughs> अभी कहा से शुरू करूंगा बॉटम से हाँ तो वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो मतलब शास्त्र कहते हैं कि आप जितना भी प्रयास करें और ऐसे नहीं कि ये मॉडर्न एज में हो रहा है ये हिरण्य कश्यपु कंस ये भी क्या चाहते थे बचना चाहते थे कंस अपनी जो बहन है उसका विवाह हुआ उसका रथ लेकर वो जा रहा था ये दिखाने के लिए है कि मेरे बहन से मैं कितना अधिक प्रेम रखता हूं कितना मेरा अफेक्शन है वो दिखाने के लिए है वसुदेव और देवकी का जो रथ है वो कंस स्वयं हक रहा था लेकिन अचानक उसको सुनाई देता है कि अरे मूर्ख व्यक्ति हा जिस बहन का को ले जा रहे हो जिसके लिए रथ हाक रहे हो हाँ उसी का है आठवां पुत्र क्या होगा आपके मृत्यु का कारण बनेगा तो उसने सोचा नहीं कुछ भी उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जितना अधिक प्रेम अपने बहन से कर रहा था उसके बाल पकड़े और उसको मारने के लिए तैयार हो गया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी रक्षा करने के लिए इससे देख सकते हैं कि सर्वाधिक प्रेम किससे कर रहे हैं अपने आप से कंस भी अपनी सिस्टर देवकी से कुछ लेना देना नहीं है उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है और वो बालक पैदा होगा या नहीं होगा लेकिन उसने ऐसे आकाश हवा में सुना था हाँ तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति इस संसार में अपनी रक्षा करना चाहता है और ये जो भौतिक प्रकृति के जो नियम है विशेष रूप से जो मृत्यु है उससे बचना चाहता है तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे है अर्जुन तुम समझ लो कि ये भौतिक जगत दुखों का महासागर है क्या है महासागर है इसलिए अर्जुन को गीता के एक अध्याय में कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दो अर्जुन मेरा दर्शन करने से पहले आप अपने लाइफ में इन चार चीजों का दर्शन करो क्या है वो चार चीजें जन्म मृत्यु जरा व्याधि कि बर्थ ओल्ड डिजीज एंड डेथ और वही चीजों को किसने देखा था बुद्धा ने हाँ, लॉर्ड बुद्धा जो राजकुमार थे लेकिन राजकुमार उनका जन्म हुआ तब तो उनको जो एस्ट्रोलाजर था उन्होंने कहा कि ये बालक चीजों को देखेगा तो उसके में आ जाएगा। इसलिए उनको हमेशा कहा रखते थे महल के अंदर लेकिन अचानक वो बाहर जाते हैं एक दिन हाँ, अपने क्लोज व्यक्ति के साथ और वो जाते जाते उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति बूढ़ा जा रहा है पहली बार उन्होंने बूढ़ा बुढ़े व्यक्ति को देखा इतना कष्ट है उन्होंने पूछा ये क्या चीज है उस व्यक्ति ने कहा आपको भी एक दिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा अपने लाइफ में फिर उन्होंने देखा दूसरा हाँ कोई व्यक्ति डिजीज कंडीशन में है हाँ कोई व्यक्ति किसी की डेथ हो गई है तो वो देख ही वो समझ गए कि ये जीवन क्या है टेम्पररी है अशाश्वत है लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमें लगता है कि मेरा लाइफ बहुत बड़ा है करोड़ों करोड़ों सालों के लिए मैं जीवित रहने वाला हूं यही चीज महाभारत में हमें प्राप्त होती है जब पांडवास वनवास के लिए गए थे और द्रौपदी कुंती भी उनके साथ थे तो द्रौपदी को बहुत प्यास लगती है प्यास के मारे वो चिल्लाकर कर कहते कि हे hey युधिष्ठिर मुझे जल चाहिए मेरे प्यास बुझाने के लिए तो युद्धिष्ठ महाराज अपने जो भाई है भीम को बोलते हैं कि हे भीम जाओ नजदीक एक सरोवर है पॉन्ड है वहां जाकर जल लेके आओ तो भीम तो बड़े हट्टे कट्टे हैं दौड़कर चले जाते हैं हाँ, और गए जैसे तो वो पानी लेने वाले थे उस पॉन्ड से तो वहां उसके उस, उस जलाशय के, के किनारे एक वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर एक यक्ष हाँ, एक बैठा था यक्ष जो एक व्यक्ति उसने कहा हे भीम पानी लेने से पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो मुझे यदि मुझे उत्तर नहीं दोगे और मुझे नेग्लेक्ट करके पानी लोगे तो तुम मूर्खित हो जाओगे मर जाओगे तो भीम ने कहा नहीं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है भीमने जैसे पानी लिया थोड़ा पिया भी और लेके जा रहा था तो उसी क्षण वहां गिर जाता है मूर्छित होकर पड़ जाता है फिर बहुत समय हुआ यदि श्रीनिका ने भीम नहीं आया उन्होंने अर्जुन को भेजा अर्जुन की भी वही स्थिति हो गई फिर नकुल को भेजा फिर सहदेव को भेजा तो चारों भाई वहां जलाशय के किनारे गिर गए थे मूर्चित हो गए थे तो यहां द्रौपदी कहते कि अभी तक पानी नहीं आया है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अभी जाता हूं स्वयं जब युधिष्ठिर गए वहां जल लाने तो वो यक्ष जो पेड़ के ऊपर बैठा था वो कहता है युधिष्ठिर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है हाँ तुम उनके उत्तर मुझे दे दो नहीं दोगे तो तुम्हारे भाइयों की जो गति हुई है वैसे तुम्हारे साथ हो जाएगा युधिष्ठिर बहुत इंटेलिजेंट थे युधिष्ठिर ने कहा पूछो प्रश्न मुझे तो महाभारत में हंड्रेड हैं सौ प्रश्न युधिष्ठिर को पूछते हुए अक्ष तो पूछते हैं किम धर्म धर्म क्या है तो उत्तर देते हैं सवे पुंसा परो धर्मो ये भक्ति राधोक्षज धर्म क्या है भगवान के प्रति सेवा या भक्ति की भावना का विकास करना वो वास्तव में धर्म है आ? और वो कहते हैं, हैं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा या वंडर क्या है स्कूल में हम पढ़ते हैं सेवन वंडर्स लेकिन युधिष्ठिर ने कोई सेवन वंडर्स की चर्चा नहीं की युधिष्ठिर को जब पूछा क्या आश्चर्य है क्या वंडर है तो युद्ध महाराज ने कहा भूतानी गिमालयम शेष स्थावर इच्छन किम आचर्य अतः परम वो कहते आणी, आणी, भुतानी। भुतानी हां, जीव व्यक्ति वो कहते हैं कि हर रोज व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है अपने आंखों से देखता है कि मेरे पड़ोसी की मृत्यु हो गई मेरे रिलेटिव मेरे पेरेंट्स या फिर न्यूज में पढ़ता है सुनता है टेलीविजन में देखता है कि सब मर रहे हैं और इतना होकर भी उस व्यक्ति वो जो देखने वाला सुनने वाला व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु मुझे नहीं है युधिष्ठिर महाराज कहते कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है तो वो यही है कि व्यक्ति सोचता है कि दूसरों के लिए है दूसरों के लाइफ में कष्ट आने वाले है मेरे लाइफ में नहीं है मैं तो सेफ रहूंगा लेकिन नहीं नेचर बहुत पावरफुल है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें वास्तव में इस दुखमय तो की जो शिक्षाएं हैं उनको समझने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की शिक्षा कहाँ है भगवत गीता भगवत मीन्स सुंदर श्रीमद मीन्स सुंदर भगवत मींस भगवान ने गीता में एक गीत गाया एक सुंदर गीत भगवान ने अर्जुन के लिए गाया और उस गीत के माध्यम से जीवन की जो सबसे उत्कृष्ट शिक्षाएं हैं उनको उन्होंने प्रदान किया और भगवान की शिक्षाओं का सार यही है सर्वधर्मान परि तेज माम एक शरणम रज अहम तो हम सर्व पापे भ्यो हे अर्जुन सारे भौतिक धर्मों का त्याग करके मेरे एकमात्र शरण ग्रहण करो डरो मत अर्जुन क्या करो डो मत हाँ अपने भाई को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो तो कोई पूछ सकता है कि भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है क्या हमें कोई चीजें छोड़नी पड़ेगी लाइफ में लेकिन नहीं भगवान अर्जुन को गीता बोले कि अपना लाइफ डायनेमिकली कंटिन्यू कैसे कर सकते हो अर्जुन तो युद्ध से भागना चाह रहा था वो तो कहता कि मैं जंगल में जाओ भगवान ने कहा वहां बहुत सारे बंदर और पशु हैं तुम एक एक्स्ट्रा क्यों ऐड हो रहे हो तुम क्या करो हाँ आप अपने स्थान में रहो युद्ध करो लेकिन कैसे करो वो सीखो कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हाँ कर्म करना ही पूजा है कर्म तो एक गधा भी कर रहा है लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो कार्य करो लेकिन वो आर्ट क्या है वो मुझसे सीखो तो क्या आर्ट है भगवान कहते हैं माम अनुस्म युद्ध अर्जुन तुम फाइट करो लेकिन कैसे करो मेरा स्मरण करते हुए फाइट करो तो उसी प्रकार से हम अपने सारे कार्य करते हैं अब उनमें एक चीज हमें याड करनी होगी और वो क्या है भगवान का स्मरण या लाइफ में कृष्ण को याद करना है हमारे पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं योग्यताएं हो सकती हैं उनकी तुलना जीरो से की जाती है लेकिन जीरो के आगे एक लगता है तो जीरो का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है हमारे लाइफ में क्या कमी है भगवान की कमी है आ, जैसे कौरवाज और पांडवाज जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि जाओ द्वारका कृष्ण को लाने के लिए कृष्ण को पूछने के लिए दुर्योधन भी वहां गया और भगवान जब सो रहे थे वो समय अर्जुन जाकर कृष्ण के चरण कमलों में बैठता है और दुर्योधन जाकर कहा बैठता है सर की ओर और।, और जैसे भगवान उठते हैं उठते ही सबसे पहले उनकी दृष्टि जाती है अर्जुन की ओर और।, और अर्जुन उनको प्रणाम करते हैं और अर्जुन को पूछते हैं अर्जुन आपके आगमन का क्या कारण है रीजन है तो यहाँ दुर्योधन चिल्ला था यहां भी देखो मैं पीछे बैठा हूं तो ये दोनों अपनी डिमांड प्रस्तुत करते हैं अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान हम युद्ध करने जा रहे हैं हराम आपकी सहायता लेने आए हैं तो कृष्ण कहते हैं, मेरे पास दो चीजें हैं एक तो मैं हूं लेकिन मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं और दूसरा मेरी सेना है नारायणी सेना जो सबसे स्ट्रॉन्ग है कोई उसको मार नहीं सकता हरा नहीं सकता तो दुर्योधन ने सोचा कृष्ण का क्या काम है मेरे लाइफ में मुझे क्या चाहिए तो हम टेम्पल जाते हैं भगवान को कहते हैं भगवान तो मंदिर में बहुत अच्छे लगते हैं। घर में मत आना आ? घर में गलती से मत आना तो हमारा टेंडेंसी क्या है एटीट्यूड क्या है दुर्योधन के भांति द्वारका तो चला गया दोनों यात्रा में गए थे ये द्वारका गए दुर्योधन ने कहा कृष्णा अब वहां ठीक हो मेरे घर आने की कोशिश मत करो लेकिन आ, मुझे धन भी दे दो सुंदर पत्नी भी दे दो मेरे बच्चे भी सेटल्ड हो जाए मेरे पास ए भी आ जाए वो वो क्या है दुर्योधन की मेंटेलिटी है दुर्योधन अर्जुन भगवान को कहता है आप उधर ही रहो द्वारका में लेकिन आपकी क्या दे दो मुझे सेना दो वैसे हम है और यहां अर्जुन कहता है कृष्णा मुझे आपकी सेना आदि से कोई मतलब नहीं है मुझे कौन चाहिए आप चाहिए कितना पावरफुल उनका है। वो कहते हैं कि आप मुझे चाहिए बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और हम देखते हैं इतना महान युद्ध हुआ और युद्ध से पहले कृष्णा कुंती के पास जाते हैं कुंती को कहते हैं इस युद्ध के लिए मुझे आपके पांच बेटे चाहिए और उनको मैं वापस करूंगा युद्ध के बाद सेफली और भगवान युद्ध के बाद सेफली उन पांच पांडवों को वापस करते हैं और उस युद्ध में सबका विनाश हो जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाइफ में हमें क्या भगवान को प्रायोरिटी देनी चाहिए और वो तभी हम दे सकते हैं जब हम भगवद गीता की शिक्षाओं को समझते हैं तो भगवान को जीवन में लाना मीन्स बहुत सरल है कलियुगा में भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना और भगवान को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं हम सरल विधि है क्या है विधि उनका स्मरण करना हाँ, उनकी सेवा करना उनकी सेवा सर्वोत्कृष्ट सेवा हम भगवान की करते हैं अपने जीव के द्वारा किसके द्वारा ट्रंग, ट्रंग के माध्यम से, उससे हम दो चीजें करते हैं एक तो भोजन करते हैं दूसरा बोलते रहते हैं चिक चिक करते रहते हैं, हा तो हम भोजन करें तो क्या खाए कृष्ण प्रसाद बोले तो क्या बोले अरे प्रिश्ना। अरे प्रिश्ना। अरे हरे कृष्णा से हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इतना सरल है सिंपल एंड सबलाइन प्रोसेस प्रभुपद कहते हैं कि भगवान की सेवा या भगवान को ऐड करने का मतलब है उनके नामों का अपनी जीवा से उच्चारण करना और भगवान सरलतम अवेलेबल है हमें उनके नामों के माध्यम से और वो नाम क्या है है हरे तो हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र महामंत्र तो ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। कलियुगा जब शुरू हुआ तब ब्रह्मा को कहते हैं कि इस कलयुगा के जीवों के लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है तो ब्रह्मा जी कहते हैं सोलह अक्षरों का मंत्र कलियुगा में जीवों के न, व्यक्ति के जीवन में सारे अमंगलों को क्या करता है दूर करता है कलमशों को हटा देता है लाइफ के हाँ और यदि कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करता है तो इसको आप स्वीकार सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर या रोज उच्चारण कर सकते हैं और संभव हो सके इस प्रकार से भक्तों की संगति में आए और भगवदगीता की शिक्षाओं को हाँ समझ सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे श्रीमद् भगवत गीता के शिल प्रभुपाद के प्रेमनी किसी का को कोई प्रश्न हो कमेंट